नोशो टॉक अष्टावक्र महागीता नंबर सेवेंटी वन त्मन मदा तदा क्षीण समस्ताचित्रृंखलाकृति का स्थिति धीर राजते नस्पृहचित शांतिमू कृत्रिम विलस महाभगै विशिगरा निस्तकना छोत्रियम देवतां मुक्तभूतताीर्थम अंगना भूपतिम प्रिय दृष्टवा संपूज्यीर न काीवासना भ्रूत्य पुत्र कलत्रोत्रैषापी गोत्रज विहस्य दी गातीकृति मना सोपी नुष्ट खिन्नोपी न खी त्य दशा तम तम ता जानते कर्तव्यता संस पश्यन्ति पश्यूर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 मगर दर्शन से तुम छूटते नहीं दृश्य से तुम छूटते नहीं धन देख लिया अब परमात्मा को देखना है प्रेम देख लिया संसार देख लिया संसार का फैलाव देख लिया अब संसार के बनाने वाले को देखना है मगर देखना है अब भी जब तक देखना है तब तक तुम झूठ में ही रहोगे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 और वो है अकर्तापन और अभोक्तापन अकर्तापन अभोक्तापन एक ही सिक्के के दो पहलू भोगता और कर्ता साथ-साथ होते हैं। जो भोगता है वही कर्ता बन जाता है जो कर्ता बनता है वही भोक्ता बन जाता है एक दूसरे को संभालते हैं। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है उसकी चित्तवृत्तियां निश्चयपूर्वक नाश को उपलब्ध होती फिर उसे निरोध नहीं करना पड़ता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 वो है ऐसी घड़ियों को पा पालेना जब ना तो तुम भोगते और न कुछ करते जब तुम बस हो होने में भोगता की तरंग उठी कि चुग गए करता की तरंग उठी कि चुग गए होने में कोई तरंग ना उठी बहने लगा रस रसो वैसा वहीं आनंद की धार वहीं अमृत की धार उपलब्ध हुई इसे समझो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 इस बात का अभ्यास करो कि जो भी देख रहे हैं सब झूठ बड़ी कठिनाई राह पर तुम चल रहे हो जो लोग चल रहे हैं झूठ जो कारें दौड़ रही झूठ जो बसन चल रही झूठ सब झूठ पहले तो अड़चन होती पहले तो बड़ी अड़चन होती बार बार भूल जाते हो क्योंकि जन्मों जन्मों तक इसे सच माना है लेकिन गुरुजी अब कहता है चेष्टा करते रहो कोई महीने भर के प्रयोग के बाद यह बात थमने लगती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 जंगलों में भटको कि राजमहलों में निवास करो हार तुम्हें गड्ढों में गिरा दे कि जीत तुम्हें शिखरों पर बिठा दे सिंहासन पर बैठो कि कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाओ एक एक सत्य सदा साथ है दृष्टा देखने वाला सदा साथ है और अगर तुम इस देखने वाले को ठीक ठीक पहचानने लगो तो जब तुम मरोगे तब भी यह साथ रहेगा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 उच्छल स्थिति भी शोभती सुनना इस सूत्र को धीर पुरुष को स्वाभाविक उच्छृल स्थिति भी शोभती है लेकिन इस स्प्रहायुक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं सोभती उच्छृंखला अपनी आकृति का स्थिर धीरस राचते न तो संस्पित शांतिर मूढ़ कृतिमा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 अगर वैसा व्यक्ति उच्छृंखल भी होगा तो तुम उसकी उच्छृंखलता के गहरे में शांति की अपूर्व धारा पाओगे और इससे विपरीत भी, भी सच है इस प्रहा चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं सौंपती इस प्रहा वाले जिसके जीवन में अभी ईर्षा है द्वेष है स्पर्धा है कंपटीशन है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 जो भोगता बनने निकला है उसे दूसरे की गर्दन काटनी ही होगी अब दूसरे की गर्दन भी कहीं धार में ढंग से काटी जा सकती है। मित्रता इत्यादि सब नाम है बातचीत है बकवास है ऊपर का पाखंड है धोखा है जिसको तुम संस्कृति कहते हो सभ्यता कहते हो वो सब बातचीत है उस बातचीत सुंदर बातचीत के नीचे एक दूसरे की जेबन काटी जाती एक दूसरे की गर्दन काटी जाती एक दूसरे की, एक की जड़ काटी जाती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 अष्टावक्र कहते हैं स्वाभाविक उच्छंकल स्थिति भी सोभती चाद्विक ने लिखा है वो रूप रमन का जो उस दिन देखा अपूर्व था बड़ा प्यारा था यह भी सोभती है लेकिन इस स्पर्हायुक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं सोभती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 ननकू ने तपाक से अपनी जेब से पांच रुपए निकाल कर देते हुए का हुजूर यह लीजिए मेरा हिस्सा मैं आपकी इज्जत खराब नहीं करना चाहता मूढ़ बोले तो फंसे ना बोले तो फंसे मूढ़ फंसा ही हुआ है कुछ भी करे हर जगह उसकी मूढ़ता का दर्शन हो जाए इसलिए असली सवाल शांत बैठने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 यह गुनगुना स्पर्श चौंकड़ी भरते किरण के इमगरी छोने फिर लगे तृण पालकी मृदुओं की ढोने परत कोहरे की हटा दुर्धर्ष धूप का खोल वातायन धुआंते कक्ष में झांका, भोर ने फिर सूर्य नीला काश में टांका, सुरख मूंगे की तरह आकर्ष धूप का यह गुनगुना गुन स्पर्श जहां भी धूप है वहां परमात्मा का ही गुनगुना गुन स्पर्श है प्रिजन को देखकर भी कोई तो वासना पैदा नहीं होती जो अपने हैं वे तो अपने हैं ही जो पराये हैं वे भी अपने हैं क्योंकि वस्तुता न तो कोई अपना है न कोई पराया है यहां तो एक ही है अपना कहो तो वही पराया कहो तो वही अपना न कहो तो वही पराया न कहो तो वही यहां तो एक ही है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 कि जिसके पास है उसे और मिलेगा और जिसे और मिलेगा उसे और खोजना पड़ेगा जो जितना पाएगा उतना ही पाएगा और पाने को शेष है परमात्मा कभी अशेष होता ही नहीं सदा शेष है और शेष है और शेष है उसका दूसरा कोई किनारा नहीं नाश छोड़ दिया एक दफा सागर में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 आपकी आंख में आंसू उन्होंने कहा मैं इस आदमी के लिए रोया इसने अभी अपनी ही सेवा नहीं की वही सारी दुनिया की सेवा करने चला इसने अभी अपने को भी नहीं जाना यह आदमी महादुख में यह अपने दुख से बचने के लिए दूसरों की सेवा करने में उलझना चाहता है यह इसका बचाव है इसलिए मैं रोता हूं इसकी करुणा वास्तविक करुणा नहीं है इसकी करुणा आत्म पलायन इसलिए मैं रोता हूं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 अगर मेरा पति मुझे वापस मिल जाए तो इसमें से आधी राशि मैं अभी भी लौटा सकती हूं आधी वो भी पूरी ना लौटा सकी पति वापस मिलने को है भी नहीं पति तो मर गया। इसमें से भी आधी राशि वापस लौटा सकती हूं कन्फ्यूस की बड़ी प्राचीन कथा है कि कंफ्यूसेस एक गांव से गुजरता था और उसने एक स्त्री को एक कब्र पर पंखा करते देखा बड़ा हैरान हुआ इसको कहते प्रेम पति तो मर गया कब्र को पंखा कर रही उसने पूछा कि देवी सुना है मैंने पुराणों में कैसी देवियां हुई हैं लेकिन अब होती हैं सोचता नहीं था लेकिन धन्य तेरे दर्शन हुए चरण छू लेने दे उसने कब्रों को पहले पूछ तो लो कि क्यों पंखा हिला रहे क्यों हिला रही, रही? कन्फ्यूज ने पूछा उसने कहा जब मेरा पति मरा तो उसने कहा कि देख विवाह तो तू करेगी ही लेकिन जब तक मेरी कब्र न सूख जाए मत करना पंखा हिला रही कब्र को सुखा रही गीली कब्र पति को वचन दे दिया हम अपने लिए ही रोते जब कोई मर जाता तब भी हम अपने लिए रोते जब राह से किसी की कब्र गुजरती राह से किसी की, की अर्थी गुजरती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 तुम जब भी खिन्न होते हो अपने लिए खिन्न होते हो तुम जब भी क्रोधित होते हो अपने लिए क्रोधित होते हो तुम्हारा सारा जीवन अहम केंद्रित है ज्ञानी पुरुष अगर कभी खिन्न भी मालूम पड़े तो किसी और के लिए ज्ञानी पुरुष अगर कभी क्रोधित भी हो जाए तो किसी और के हित के लिए ज्ञानी पुरुष अगर कभी उदास भी हो तो ख्याल करना जल्दी निर्णय मत ले लेना उसकी उदासी उसकी करुणा का हिस्सा होती है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 ऐसे ज्ञानी पुरुष की बड़ी आश्चर्य में दशा है और तुम उसे समझ ना पाओगे क्योंकि तुम्हारी वैसी दशा का कोई भी अनुभव नहीं ताम ताम तादरशा एवं जानते उसे तो वे ही जान सकते हैं जिन्होंने वैसी दशा का अनुभव किया हो बुद्ध को बुद्ध जान सकते जिनको जिन जान सकते कृष्ण को कृष्ण जान सकते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 कहीं और टटोलना और जिस दिन तुम किसी सदगुरु को छोड़ो क्योंकि तुम्हारे द्वार नहीं खुल रहे उस दिन भी तय मत करना कि वो सदगुरु है या नहीं क्योंकि कई बार ये होता है तुम्हारे द्वार जहां ना खोले वहां किसी और के खुल जाते हूं कई बार ये होता है जहां किसी और के द्वार ना खोले वहां तुम्हारे खुल जाते हो क्योंकि लोग भिन्न है लोग बड़े भिन्न और कोई एक गुरु सभी का गुरु नहीं हो सकता इतने भिन्न लोग हैं बुद्ध के पास किसी के द्वार खुलते महावीर के पास किसी के द्वार खुलते कृष्ण के पास किसी और के द्वार खुलते इसलिए तुम ये निर्णय ही मत करना ना जाने के पहले निर्णय करना ना छोड़ते वक्त निर्णय करना तुम तो कहना कोशिश करके देख लेते हैं। कुछ होने लगे ठीक रुक जाएंगे कुछ ना हो धन्यवाद देकर हट जाएंगे हटते वक्त भी धन्यवाद से ही भरा हुआ मन हो टते वक्त शिकायत से भरा हुआ मन न हो कि इतने दिन खराब गए क्योंकि कुछ खराब जाता नहीं वो जो गलत दरवाजों पर हमने दस्तक दी है वे दस्तकें भी व्यर्थ नहीं जाती वे दस्तकें हमें ठीक दरवाजे पर ले आती तस् आश्चर्य दसाम, ताम ताम ताद्रशा एव जानते जान तो उन्हीं को वही लोग पाएंगे जो उन्हीं की दशा को उपलब्ध हो जाते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 जब तक तुम सोचते ऐसा मेरा कर्तव्य है ऐसा मुझे करना करना पड़ेगा ऐसी मेरी जिम्मेवारी है चार बच्चों का पिता पत्नी कर्तव्य पूरा करना है तब तक तुम संसार में जी रहे हो पत्नी छोड़ के मत भागो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 कर्ता परमात्मा को बना दो तुम कर्ता ना रहो तुम कहो जो लीला तुझे दिखानी जो अभिनय ने दे दिया जिस नाटक में पात्र बना दिया पूरा कर देंगे राम मत बनो रामलीला के राम ही रहो मंच पर जो खेल खेलने को कहा गया है उसे पूरा पूरा कर दो उसे परिपूर्ण हृदय से पूरा कर दो लेकिन कर्ता की तरह नहीं नताम पश्चंती सूर्य जो ज्ञानी हैं वे कर्तव्य को देखते ही नहीं उन्हें कोई कर्तव्य नहीं दिखाई पड़ता जो परमात्मा करवाता है वे करते जो नहीं करवाता वे नहीं करते उनका कोई जिम्मेवारी नहीं इसलिए तो अशवक्र उन्हें कहता है स्वच्छंद शून्यकारा निराकारा निर्विकारा निराया ऐसी चार उनकी लक्षणा है शून्यकारा वे अपने भीतर शून्य रहते बाहर हजार हजार रूप धर लेते भीतर शून्य बने रहते क्रोध में उन्हें पाओ रमन को भागते देखो डंडा लिए तब भी भीतर शून्यकारा कि गुरुजीएफ को क्रोध से उबलते देखो गुरुजीएफ के शिष्यों ने बहुत से संस्मरण लिखे कि जब वो क्रोध होता था तो तूफान आंधी आ जाए ऐसा क्रोध होता था ऐसा लगता था सब मिटा डालेगा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 तो एक का विश्राम चलेगा दूसरे का काम चलेगा काम की क्षमता बहुत बढ़ सकती है गुरुजीएफ इस पर प्रयोग कर रहा था लेकिन गुरुजीएफ का सारा मामला नाटक था उसके एक शिष्य ने लिखा है तो उसके साथ ही यात्रा की उसने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कहा कि फिर कसम खाली कि जिंदगी में कभी इसके साथ ही यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि उसने ऐसा उपद्रव मचाया पहले तो स्टेशन पे उसने इतना शोरगुल मचाया कि भीड़ इकट्ठी कर ली गाड़ी दस मिनट लेट हो गई उसके उपद्रव के कारण फिर वो किसी तरह अंदर चढ़ा तो जहां सिगरेट नहीं पीना वहां सिगरेट पीने लगा बैठ के जहां शराब नहीं पीनी वहां शराब पीने लगा फिर वहां शोरगुल मचा फिर ड्राइवर और कंडक्टर भागे आए फिर किसी तरह उसको समझाया तो वह अनरगल बखने लगा और वह शिष्य जानता है कि वह बिल्कुल होश में है वह कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा वो कितनी ही शराब पीये बेहोश होता नहीं था वो भी एक गहरा अभ्यास है भारत में अगोरपंथी साधु बहुत दिन से करते रहे ध्यान की परीक्षा है कि शराब तुम्हारे ध्यान को प्रभावित ना करे कितनी ही शराब पी जाओ और ध्यान अछूता बचा रहे क्योंकि शराब से अगर ध्यान डूब जाए तो यह कोई ध्यान हुआ ये तो जरा सी शराब ने बदल दिया तो जरा से रसायन ने बदल दिया ये कोई बहुत गहरा नहीं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 आ जा रहा है शोरगुल मचा रहा है सोए आदमियों को हिला के जगा रहा है और वो शिष्य परेशान है और वो शिष्य जानता है सब उसी के लिए किया जा रहा है बामुश्किल उस शिष्य हाथ पर जोड़ के किसी तरह कहा कि अगले स्टेशन में उतर नहीं है वहां तक तो चले जाने तब तो जो हो गई भूल हो गई अगले स्टेशन पर उतर के जब वो कार में बैठे तब वो हंसने लगा उसने कहा कहो कैसी रही तुम बहुत घबरा गए थे वो घबरा गए थे वो कहता मैं कपता रहा आप कभी तुम्हारे साथ यात्रा ना करूंगा और मैं जानता था कि सब नाटक है और तुमने मेरी खूब परीक्षा ली इतना मैंने कोसा तुम्हें इस पूरे वक्त क्योंकि तुमको तो लोग समझ रहे तुम बेहोश सब मुसीबत मुझ पे आ रही थी कि तुम किस आदमी को लेकर चढ़ गए ट्रेन में आदमी प्रसिद्ध आदमी था एक बड़ा पत्रकार था लेखक था उसको लोग जानते भी थे उसकी खूब बेदजीती करवाई उसे। लेकिन उस पत्रकार ने लिखा है कि उस दिन के बाद मेरे जीवन में बड़े फर्क भी हुए दूसरे दिन सुबह मैं बिल्कुल हल्का उठा जैसे मेरा पहाड़ उतर गया वो अहंकार कि मैं बड़ा प्रसिद्ध फलां का, उसने सब मिट्टी करवा दी वही मेरा इलाका था जहां लोग मुझे जानते उसने सब पानी फेर दिया और दूसरे दिन मैं बिल्कुल हल्का उठा निर्भार कठिन है कहना ज्ञानी का व्यवहार कैसा हो कर्तव्य तैव संसारो नाम पश्चन्ती सूर्य शून्यकारा वो भीतर तो शून्य बना रहता बाहर कुछ भी व्यवहार करे निराकारा बाहर कैसा ही अभिनय करे भीतर निराकार बना रहता निर्विकारा तुम उसे शराब घर में देखो कि वैशालय में कोई फर्क नहीं पड़ता वो भीतर निर्विकार बना रहता निरामाया तुम उसे कैसी भी दशा में देखो वो दुख रहित होता गुरजेफ के जीवन में और भी उल्लेख हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं ने आखिरी समय अपनी कार को टकरा लिया एक वृक्ष से उसे कार चलाने का शौक था और दौड़ाता था सीमा के बाहर जब उसकी कार टकराई, तो ऐसी कार की हालत हो गई थी कि उसे कार से निकालने में डेढ़ घंटा लगा गुरुजीव को बाहर निकालने में उसका शरीर इस बुरी तरह उलझ गया था कार के भीतर सब चकनाचूर हो गया था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 वो डॉक्टरों से बात करता रहा और डॉक्टरों को भरोसा ना आया कि आदमी बेहोश नहीं उसके शिष्य जानते थे कि उसने जान के किया वो मरने के पहले मृत्यु को स्वेच्छा से देख लेना चाहता था वो अपने शरीर को आखिरी विकृति में डालकर देख लेना चाहता था कि फिर भी मेरा होश रह सकता कि नहीं डॉक्टरों ने कहा यह बच ही नहीं सकता यह आदमी मरी जाना चाहिए ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं अब तक ऐसा आदमी बच सके लेकिन वह बच गया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 लेकिन वह नहीं पहुंच पाया पहुंचने की कोशिश की लेकिन प्लेन देर से हो गया जब पहुंचा तो वह मरे कोई 12 घंटे हो चुके थे रात आधी रात बेनेट पहुंचा जिस चर्च में उसकी लाश रखी थी वह अंदर गया वहां कोई भी ना था रात में सब सबसे से जा चुके थे वो बड़ा हैरान हुआ उसे ऐसा लगा कि वो जिंदा है और बेनेट एक बड़ा विचारक है गणितज्ञ है वैज्ञानिक है वो पास गया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 कहीं मेरी सांस की आवाज ही तो मुझे नहीं सुनाई पड़ रही लेकिन तब भी उसे सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ती रही गुरुजीएफ उस समय भी प्रयोग कर रहा था देह के बाहर खड़े होकर देह के भीतर प्रयोग किए देह के बाहर प्रयोग किए गुरुजीएफ अब भी मर जाने के बाद भी उसके शिष्यों को उपलब्ध है उतना ही जीवित जितना तब था जब वो जीवित था मृत्यु में भी मरता नहीं ज्ञानी दुख में दुखी नहीं होता निरामया ज्ञानी को पहचानने के लिए लेकिन तुम्हें ज्ञानी हो जाना पड़े जैसे को जानना हो वैसा होना ही उपाय आज इतना ही